महाभारत द्रोण पर्व अष्ट पचासमो अध्याय राजा शिवि की यज्ञ और दान की महत्ता शिवि नरम चापे मृतम संजय शुश्रुम या इमाम पृथ्वी सर्वाम चरमत् पर्यवेष्ट नारद जी कहते हैं संजय जिन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था सर्वथा अपने अधीन कर लिया था वे उसी नरपुत्र राजा शिवि भी मरे थे यह हमने सुना है नादयन ना राजा शिवि ने पर्वत द्वीप समुद्र और वनों सहित इस पृथ्वी को अपने रथ की घरघराहट से प्रतिध्वनित करते हुए प्रधान प्रधान शत्रुओं को मारकर सदा ही अपने विपक्षियों पर विजय प्राप्त की थी तेन यक्षिण सी धीमान अवाप्य वसुपुष्कल सर्वूर्धाभिता सम्मत यो भवदी अजच्चा स्वे विजेत्य पृथ्वी इमाम उन्होंने प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था वे पराक्रमी और बुद्धिमान नरेश पर्याप्त धन पाकर युद्ध में संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं की दृष्टि में सम्माननीय वीर हो गए थे उन्होंने इस पृथ्वी को जीतकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे निर्गल बहुफलोटि सहस्र हस्तस्व पशु गोजा विभिद विविधा पृथ्वी पुण्या ब्राह्मण सात करोद तो उनके विज्ञ प्रचुर फल देने वाले थे और सदा निर्बाध रूप से चलते रहते थे उन्होंने सहस्रकोटि स्वर्ण मुद्राओं का दान किया था राजा सिबी ने हाथी घोड़े मृग गौ भेड़ और बकरी आदि पशुओं तथा धान्यों सहित नाना प्रकार के पवित्र भूमंडल ब्राह्मणों के अधीन कर दिए थे यावत वर्ष तो धारा यावत दिव्य तारका यावत सिकता गांग्यो यावन मेरो महोपला उदनवती चयावंती रत्नानि प्राणिनो पावती रदगावी शिविर नरोधरे बरसते हुए मेघ जितनी धाराएँ गिरती है आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं सुमेरों और पर्वत में जितने स्थूल पृथर खंड हैं तथा महासागर में जितने रत्न और प्राणी निवास करते हैं उतने गावे उसी नरपुत्र शिवि ने यज्ञ में ब्राह्मणों को दी थी धुरस्तस्य नरोत्तम प्रजापति भूतं भव्यं प्रजापति ने भी अपनी सृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान काल के किसी भी दूसरे नरश्रेष्ठ राजा को ऐसा नहीं पाया जो शिवी के कार्यभार को संभाल सकता हो समन्विता तस्वीर तो उन्होंने नाना प्रकार के बहुत से यज्ञ किए जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थी उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ आसन गृह पर कोटे और दरवाजे सुवर्ण के बने हुए थे सुचि स्वादन्न ते ब्राह्मणा प्रयुतायुता नाना भक् कथा पयो दधि महासदा तस् संयज्ञवाटेशु नद्य श्रोभा न पर्वता उन यज्ञों में खाने पीने की वस्तुएं पवित्र और स्वादिष्ट होती थी वहां दूध दही के बड़े बड़े सरोवर बने हुए थे वहाँ हजारों और लाखों ब्राह्मण भांति भांति के खाद्य पदार्थ पाकर प्रसन्नता प्रकट करने वाली बातें करते कहते थे उनकी यज्ञशालाओं में पीने योग्य पदार्थों की नदियां बहती थी और शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे पिबस्नात खाद्वोचते जना यस्मे प्राधाबरम रुद्रस्तुष्ट पुण्य न कर्मणा अक्षय ददतथों श्रद्धा कृति तथा क्रिया यथोक्तमें भूताम वहाँ सबके लिए यह घोषणा की जाती थी कि सज्जनों स्नान करो और जिसके जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्नपान लेकर खूब खाओ पियो भगवान शिव शिव ने राजा शिवी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया था कि राजन सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा तुम्हारी श्रद्धा कृति और पुण्य कर्म भी अक्षय होंगे तुम्हारे कहने के अनुसार ही सब प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी एतां एता लरा निषाथि काले दिवग स चेन्मारिजय चतुर्भद्र तर पुत्रात्ण्य तरस््यं मुत्र मनु तप्य थाह अज्वान्न मदाशुण्यम अभी स्वैतेहत इन अभीष्ट वरों को पाकर राजा शिवि समय आने पर स्वर्गलोक में गए संजय वे तुम्हारी अपेक्षा पूर्वोक्त चारों बातों में बहुत बढ़े चढ़े थे तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे सित्यनंदन जब वे शिवि भी मर गए तब तुम्हें यज्ञ और दान से रहित अपने पुत्र के लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए नारद जी ने राजा संजय से यही बात कही इति श्री महाभारते द्रोण पर्वि अभिमन्युवध पर्वणी षोडश राजकीय अष्ट पंचाशत तमोध्याय इस प्रकार सी महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत की उपाख्यान विषयक अंठावनवा अध्याय पूरा हुआ